त्र तस्तकाजलि वाष्परिपरिपूर्णलोचन मरुति नम तो राक्षक मधुर मधुर स्वूप कर्माते च मधुं मधुरा स्मृति प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्ति विद्या प्रयत्स परीया कोमल कूजयन वेणु श्यामलों कुमार वेद वेद पर्रह्म भासता हृदय मम कूज मधुर मधुराक्षर आरू्य कविता शाखा वंदे वाकिल निगमकल्पतरोर्गल फलम शुकमुखाद मृतद्रव संयुत पिबत भागवत रसमल मुहरवरसिकुवि बाबुका तृणादपुनीचेन तरोरपिषुना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 श्रीकृष्ण गोविंद हरे हरे मूर जेनाथ नारायण वासुदेवा गोविन्द जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविन्द जय जय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 श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय नमो महादव्य शंभो शिव शिव शिव शिव शिव शिव नारायण नारायण नारायण कुछ पड़ गया अक्षरस्रएव चर सर्वाणी भूतास्थोंक्षर उच्य से उत्तुषस्वन्न पर उदाह यो लोकत्र बिहर्ईर यस्माक्षरमती तोहम्क्षरादिचोत्तम अथस्लोक वेदे च प्रथ पुरुषोत्तमः उपद्रष्टाता चर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मे चाप्युक्त देहेस्पर है गीता के तेरहवीं अध्याय में जिसको उपद्रष्टा कहा गया हनुमता कहा गया भर्ता भोक्ता कहा गया उसी को परमात्मा कहा गया और इस शरीर में ही इन सबों को स्थित बना गया उपद्रष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता तम पद का वाच्यार्थ अनुमता लक्षार्थ उपद्रष्टा तत्पद का वाच्यार्थ भर्ता लक्ष्यार्थ परमात्मा और जब भोक्ता कहेंगे तब भी तम पद का वाच्यार्थ बन सकता है और यज्ञ के भोक्ता कहेंगे तो तत्पद का वाच्यार्थ भी बन सकता है इस प्रकार से वाच्यार्थ भूमि में जिसको अनुमता कहते हैं भरता कहते हैं भोक्ता कहते हैं भूमि में उसी को उपद्रष्टा और परमात्मा कहते हैं। श्रीमद्भागवत के अनुसार वदंति तत तत्व विदस्त तत्व यज्ञान अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान ति शब्द अद्वयम् यद अद्वयम ज्ञानम तत्व जो अद्वैय ज्ञान है उसी का नाम तत्व है उसी को विवक्षावसात ब्रह्म परमात्मा और भगवान भी कहते हैं पंचम स्कंध श्रीमद्भागवत के अनुसार उसी को क्षेत्रज्ञ भी कहते हैं नारायण भी कहते हैं तुरय भी कहते हैं लक्षण साम्य से वस्तु साम्य की बात बनती है तो यहां पर कहा गया यज्ञान मद्वयम पूज्य महाराजा श्री अद्वैय ज्ञान का अर्थ करते थे ज्ञाता ज्ञान ज्ञ के मध्य में जो ज्ञान है एक त्रिप्टी है ना ज्ञाता ज्ञान ज्ञा त्रिपट्टी जिसके मध्य में जो ज्ञान है अद्वैय नहीं इसको आश्रय के रूप में ज्ञाता की विषय के रूप में ज्ञ की आवश्यकता है मांडव की कारिका के अनुसार त्रिपटी में प्रत्येक सामग्री अन्योन्य सापेक्ष होती परस्पर अपेक्षा रहती है एक के खिसक जाने पर या खिसका देने पर शेष दो की स्थिति नहीं बनती पूज्य पद का एक बहुत मनोरम अनुसंधान था हमारे गौड़ पादाचार्य जी महाभागत भगवान सुखदेव जी के शिष्य हैं तो उनकी कारिका में श्रीमद्भागवत का प्रभाव हो अपने पूज्य गुरुदेव की वाणी का प्रभाव हो स्वाभाविक है तो गौड़ पदाचार्य जी ने कहा कि अन्योन्य अन्योन्पेक्षत्व दृश्यत्व है त्रिपुटी में प्रत्येक सामग्री परस्पर सापेक्ष होती है श्रीमद्भागवत के द्वितीय स्कंध के अंतिम अध्याय में संभवतः श्लोक 9 नौ, नवमा हो सकता है आ गया एक मेंक तरा भावे यदा नोपलभा महे तृतय तत्र यो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रय त्रिपुटी का स्वभाव है कि एक के खिसक जाने पर शेष दो की स्थिति नहीं रहती एक मेंक तरा भावे यदा नोपलभा लेकिन तृतय यो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रय तीनों को जो जानता है यहाँ ज्ञातृत्व का केवल आरोप है तीनों का जो मूल है वही आत्मा है स्वाशयाशय उसका कोई अन्य आश्रय नहीं है श्वासित है मतलब मैं स्वावलंबी हूँ मैं स्वासित हूँ साहित्यिक शब्द है अर्थात किसी के आश्रित नहीं या तो सिद्धांत है और दृष्टान्त भागवत के बारहवें अध्याय में सन्निहित है वहाँ दीप शब्द का प्रयोग किया गया है मैं सूर्य शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ अंतरित नहीं है अब एक तेज को लेकर त्रिप्टी बनाइए तो क्या बनेगी त्रिप्टी अधिभूत में रूप कहेंगे अध्यात्म में नेत्र कहेंगे अधिदेव में सूर्य कहेंगे तेजो निष्ठ गुण विशेष रूप है तो तेज को लेकर जब वेदांत वैशेषिक और न्याय इन प्रस्थानों में त्रिप्टी बनेगी तेज को लेकर अधिभूत अध्यात्म अधिदैव अधिभूत में रूप नील नीलपीठ श्वेट इत्यादि रूप तेजोनिष्ठ गुण विशेष रूप को तैजस मान लिया अतन्द्रिय नेत्र इंद्रीय भी तैजस है तेज का कार्य क्योंकि एक नियम होता है ग्राह्य ग्राहक भाव साजात्य में होता है वही में नहीं होता सजाति सजाति का ग्रहण करने में समर्थ होता है विजाति की दाल नहीं गलती उदाहरण के लिए अगर सांख्यवादियों और योगियों से पूछ दिया जाए नील पीत श्वेत इत्यादि रूपों का ग्रहण नेत्र के द्वारा ही क्यों होता है उनके यहाँ कोई व्यवस्थित उत्तर नहीं है छः दर्शनों में वेदांत दर्शन के अतिरिक्त जो पांच दर्शन हैं कहाँ पर जाकर दुर्बल हैं उसका ज्ञान होना चाहिए हम लोगों को भगवत कृपा से गुरुओं कृपा से है जो मैंने प्रश्न किया इसका उत्तर सांख्य और योग के पास जैसा होना चाहिए उत्तर नहीं है वो तो गीता में जो सांख्यों का सिद्धांत है उसी के अनुसार कहेंगे इंद्रियां इंद्रियार्थे सुवर्तन थे गुणा गुणे सुवर्तन थे बस सामान्य उत्तर है सटीक उत्तर उनके पास नहीं है वेदांति क्या कहेंगे रूप तो तेजोनिष्ठ गुण विशेष है और तो पै, पैंगलोपनिषद के अनुसार अपचीकृत तेज के एक वट्टाचार सत्वांश से समुत्पन्न होने के कारण अत नेत्र इंद्रिय तेजस है तो नेत्र इंद्रिय तेजस है रूप भी तेजस है तब ग्राह्य ग्राहक भाव दोनों में बन जाता है अब कोई उलट दे रूप ही क्यों नहीं नेत्र का ग्रहण करता नेत्र के द्वारा ही रूप का ग्रहण क्यों होता है ग्राही ग्राहक भाव को पलट दे तो नहीं हो सकता क्योंकि जो स्थूल होता है वो ग्राही बन जाता है जो सूक्ष्म होता है वो ग्राहक बन जाता है स्थूल ग्राही बन जाता है सूक्ष्म ग्राहक बन जाता है तो दोनों तेजस हो गए और अत इंद्रिय नेत्र इंद्रिय का जो अनुग्राहक देव है सूर्य वो भी तेजस है तेजस होने के कारण तेज इन तीनों से अतीत है या नहीं रूप है तो भी तेज का अस्तित्व है नेत्र है तो भी तेज का अस्तित्व है सूर्य है तो भी तेज का अस्तित्व है तेज के बिना न रूप है न नेत्र है और न सूर्य है इस दृष्टि से चिपटी से अतीत एक भूत को लेकर मैंने कहा हर जगह विचार करना चाहिए कि पांचों ज्ञानेंद्रियों को लेकर कर्मेंद्रियों को लेकर एक एक त्रृप्टि बन सकती है समय बचाने के लिए केवल एक उदाहरण दिया तो एक मेक तरा भावे यदानोपलभामहे तृतयम तत्र यो वेदस आत्मा स्वाश्रयाश्रय तृप्टि का स्वभाव है कि एक के बिना दूसरे की स्थिति नहीं बनती सापेक्ष जैसे गेंदा और गुलाब के पुष्पों से बनी हुई यह माला है तो गेय है इसकी जानकारी का नाम ज्ञान है और मैं हो गया ज्ञाता अब माला को खिसका दीजिए तो किसका ज्ञान ज्ञान हो किसको ज्ञान संज्ञा मिथ्या हो जाएगी ना फिर संज्ञा दृष्ट द्रश्ट, फिर दृष्टा या ज्ञाता संज्ञा मिथ्या हो जाएगी इसीलिए एक में एक तरह भावे यदा यदा नो नो यदानोप यदानोपलभा मे तृतयम तत्वेदा सा आत्मा स्वाश्रयाश्रय अब आगे विचार यह है कि नैरात्म्यवाद या शून्यवाद ही क्यों प्रसक्त नहीं होता त्रिपटी के खिसक जाने पर कुछ बचता भी है इसमें क्या प्रमाण इसी का नाम हो गया बौद्ध शून्यवादी बौद्धों का मत हो गया नैरात्म्यवाद त्रिप्टी न रहने पर तो कुछ शेष रहता है कल्पना नहीं कर सकते लेकिन रहता है उसकी सहिष्णुता के लिए श्रीमद्भागवत के बारे हमें स्कंध का उदाहरण दिया गया कि रूप भी है नेत्र भी है प्रकाशक सूर्य भी है लेकिन इन तीनों का प्रनोदन कर देने पर भी तेज तो बचता है इसलिए जैसे यहाँ पर यह नहीं कह सकते कि नेत्र सूर्य और रूप रूप नेत्र सूर्य तीनों के खिसक जाने पर न रहने पर कुछ बचता नहीं जो बचता है उसी का नाम क्या है तेज है वह अनुगत भी है अतीत भी है जो शाम का प्रवचन वेदस्तुति पर वह अनुगत भी है अतीत भी है आत्मा को दोनों ढंग से लेना चाहिए परमात्मा को अनुगति है अनुगति है कहा जा सकता है कि अनु अनुगति के कारण असंग नहीं सिद्ध होगा तो कहा कि अतीत भी है अनुगत होता हुआ अतीत होने के कारण सर्वथा असंग है और जिसमें अनुगत है वस्तुता वो है ही नहीं इसीलिए गीता के नौवें अध्याय के चौथे पाँचवें श्लोक में कहा गया न च मत्स्थानी भूतानी न चाहमते स्वस्थिता पाँचवा और चौथा श्लोक न च मत्स्थानी भूता न चाहमते स्वस्थ वास्तव में जिनमें मेरी स्थिति और जिनकी मुझ में स्थिति वही नहीं प्रामाणिक रीति से निरीक्षण परीक्षण करने पर वो बाध के विषय तो तृप्ति से अतीत जो ज्ञान है वही तत्व है वदन्ति वदंति तत्व विदस्तत्व यज्ञानद्वयम यज ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानी तब्यते यद ज्ञान तत्व उसकी सहिष्णुता बहुत कठिन है इसीलिए फिर सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति करनी चाहिए सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति एक है कि पद पदार्थ को लेकर श्लोक का कर देना उसके बिना तो काम नहीं चलेगा शब्द उसका जो अर्थ है फिर होता है कि भावार्थ उसमें सन्हित ध्वनि तात्पर्य को निकालिए ध्वन्यालोक पद पदार्थ उसके बाद भावार्थ निहितार्थ लेकिन उससे ऊंची चीज़ है कि वो निहित अर्थ को अध्यात्म का प्रकरण है तब व्यवहार में उतारें कैसे जीवन में उतारें कैसे इस पर दृष्टि देनी चाहिए अगर हम पद पदार्थ का अर्थ भी कर देते हैं निहितार्थ भी बता देते हैं लेकिन प्राप्त प्रसंग में जो सिद्धांत स्थापित किया गया हमारे जीवन में और व्यवहार में कैसे अवतीर्ण हो उतरे इस पर विचार नहीं किया तो मौखिक प्रलाप दर्शन हो जाएगा जैसा कि आजकल हमको बहुत आश्चर्य होता है यह सब ज्ञान विज्ञान इतनी दुर्दशा राजनेताओं को कोसने की आवश्यकता नहीं है कोसना हो तो मंच पर कोस दीजिए <laughs> क्या सारी भूल हम लोगों की व्यास तंत्र जब चरमराता है ना तब तो जो होना चाहिए हो जाता है वही हो रहा है कोई भी कहे किसी भी प्रधानमंत्री का जी का नाम ले लें हम लोग भी कहते हैं लेकिन अंदर से इस बात को जानते हैं और कभी कभी कह भी देते हैं टूटी सब व्यास पीठ की हम लोग अगर अपने दायित्व का निर्वाह करें तो हमारा जो स्वरूप होना चाहिए वो हो ये लोग क्या कर सकते हैं धारा मेरी उधर न चली जाए अडवाणी जी मेरे पास श्री राम जन्मभूमि को लेकर मैंने एक वक्तव्य दिया दिल्ली में आज भी मेरा वक्तव्य जो केतों कूटस्थ है अचल है तो वो सुनकर मेरे पास आ गए तेईस साल पहले की बात है तैंतालीस मिनटों तक बातचीत की बातचीत यहाँ रखने की आवश्यकता नहीं है एक वाक्य उनका बहुत प्रभावशाली था चारों पीठों के आप जो मान्य शंकराचार्य हैं शब्दावली उनकी अलग थी हमारी अलग है भाव की बात उनके शब्द में अनुकरण नहीं कर सकता उर्दू अंग्रेजी हिंदी कुछ ऐसा। चारों पीठों के मान्य शंकराचार्य पूर्वक संवाद के माध्यम से सैद्धांतिक निष्पत्ति की घोषणा करें हम राजनेता कौन होते हैं कि अवज्ञा करके एक कदम भी रख सकें ईमानदारी के बात कही ना आप लोगों में प्रकारांतर से कहा इस क्षति की पूर्ति आपके द्वारा नहीं होती है सीधे अर्थ हुआ आप अपने दायित्व का पालन जैसा करना चाहिए नहीं करते हैं उसका लाभ हम उठाते हैं और हम भी अनियंत्रित हैं दिशा ही अब इससे ज़्यादा स्पष्ट इस बात क्या हो अमर सिंह जी उन दिनों भी सपा में थे फिर सपा में आ गए मेरे पास पंद्रह मिनट पहले सूचना देकर दिल्ली में आ गए कई वर्ष पहले दो घंटे तक बातचीत की एक वाक्य उनका भी मुझे प्रभावित करता है और एक वाक्य ने प्रभावित किया भी हम नेता देश को गिरा सकते हैं हमारा स्वभाव हो गया है, गिराना अगर इससे आपको परहेज है तो अपने दायित्व का पालन कीजिए महाराज हम संभाल नहीं सकते देश को कोई हमारे पास ऐसी चीज़ नहीं फिर कहा कि लोभ और भय के वशीभूत होकर संकोचवश जनता हाथ जोड़ती हम हाथ जोड़ने योग्य नहीं हमारी कमी को आप समझ लीजिए और अपने दायित्व को समझिए उसका पालन कीजिए बात दोनों नेताओं ने ठीक कही तो हमने क्या संकेत किया इस प्रकार का ज्ञान हो और देश की ऐसी दुर्दशा हो उसका कारण क्या है ज्ञान को उतारने या तो सम्य ज्ञान ही नहीं है अगर है तो ज्ञान को जीवन में और व्यावहारिक धरातल पर उतारने की विधा नहीं इसीलिए पहले यज्ञान यज मद्वयम त्रिपुटी का अतिक्रमण करके त्रिपुटी से अतीत जो ज्ञान है वह है मतलब उसका अस्तित्व है इसकी सहिष्णुता बहुत कठिन है यहीं पर आकर बौद्धागम की प्राप्ति होती है क्षणिक विज्ञान क्षणिक होने के कारण तत्व नहीं है उस विज्ञान का विलोप हो जाने पर कोई बचता नहीं है जिसको भाव तत्व कहा जाए अतएव अभावात्मक शून्य ही है यही विज्ञानवाद और शून्यवाद नैरात्मवाद सर्विनाशवाद का स्वरूप आ गया लेकिन यहाँ विचार करना चाहिए किसी भी व्यक्ति से केवल सामान्य शब्द और अर्थ जानता हो कोई द्वैती अद्वैती का प्रश्न नहीं है हिंदू और हिंदू का भी प्रश्न नहीं है केवल सामान्य रीति से शब्दार्थ का बोध हो त्रिपुटी के शिरोबा त्रिपुटी में श्रीमन आप बताइए कि निसर्ग सिद्ध आत्मबुद्धि निसर्ग सिद्ध आत्मबुद्धि किसको लेकर होती आत्मबुद्धि कही ना उत्तर प्रदेश का ही उच्चारण है ज़्यादातर उत्तर प्रदेश में रहूं शक्ति बुद्धि दीर्घ बोल लेते हैं और शक्ति बुद्धि ऐसा बोलना चाहिए यहाँ के उच्चारण में यह दोष और ब्रजवासियों के उच्चारण में तो बड़ा भयंकर दोष इकार के दुश्मन होते ब्रजवासी हम कुलवंती नार नारी कोई लोग नारी ही बोलते इकार के दुश्मन होते ब्रजवासी हम कुलवंती नार और जात पात पूछे मत कोई जाति में तिकार हटा दिया फांति में पंक्ति में तिका इकार जाति में इकार तो ब्रजवासी जो होते इकार के दुश्मन होते और ये उत्तर प्रदेश का उच्चारण विकृत होता है महाराष्ट्र का उच्चारण बहुत विकृत है उड़ीसा का उच्चारण और भी विकृत है यहाँ के उच्चारण में विकृति होती है कि ह्रस्व इकार के स्थान पर बोलने में दीर्घ इार ही लिखते हैं और बिहार में तो बड़ी विचित्र बात है बहुत ऊँचे संस्कृत के विद्वान भी पत्र लिखते हैं पूरी पीठादेश्वर पूरी नहीं लिख पाते हरा सुकार होना चाहिए पूरी उधर तो री लिखेंगे पु पुकार नहीं पु <laughs> तो एक निष्कर्ष निकला कि किसी से पूछें कि त्रिपुटी में निसर्ग सिद्ध आत्मबुद्धि किसको लेकर होती है तो क्या उत्तर होगा दृष्टा दर्शन दृश्य में निसर्ग सिद्ध आत्मबुद्धि किसको लेकर होती है दृष्टा को लेकर द्वैती या द्वैती त्रिप्टी के शिरोभाग में या घटित जो सामग्री है स्वभाव से उसी को लेकर आत्मबुद्धि होती है ज्ञाता ज्ञान गेम में स्वभाव सिद्ध आत्मबुद्धि किसको लेकर होती है ज्ञाता प्रमाता प्रमाण प्रमेय में स्वभाव सिद्ध आत्मबुद्धि किसको लेकर होती है प्रमाता ध्याता ध्यान ध्यय में स्वभाव सिद्ध आत्मबुद्धि किसको लेकर होती है ध्याता रसायता रसन रस्य में स्वभाव में बुद्धि किसको लेकर होती है रसयिता घृता घृण घृय में स्वभाव में बुद्धि किसको लेकर होती है घृता और भी तृप्ति बना लें अप्रश्न है यह हुआ स्वामी सर्वनानंद जी महाराज की शैली में बोलें तो प्राप्त विवेक उनके स्तर अपने थे लेकिन एक वाक्य बहुत मार्मिक था उनका प्राप्त विवेक का समादर करो हर व्यक्ति के जीवन में इतना विवेक तो है त्रिप्टी के सिरो में जो सामग्री है स्वभाव से दोषील को लेकर आत्मबुद्धि होती है न कि मध्य या दो भाग में स्थित सामग्री को लेकर अब कबीर दास जी को ले आइए आसन से मत डोल रहे तो हे पिय मिलेंगे <laughs> पी माने परमात्मा आसन आसन और उधर मीरा जी को सोली ऊपर से पिया को केविद मिलने हो आसन से मत डोल रहे तो ये पिय मिलेंगे तो वाक्यार्थ में क्या होगा आसन से माने स्वभाव सिद्ध आत्मबुद्धि जहाँ को लेकर होती है व्यवहार करते समय उसी को पकड़े रहो आत्मा के रूप में उसी को मानते रहो मत डोलो जैसे तखत है उसके ऊपर या आसन है उसके ऊपर शरीर है ऐसे ज्ञे ज्ञान और ज्ञाता प्रमेय प्रमाण और प्रमाता दृश्य दर्शन और दृष्टा इसका मतलब है दर्शन और दृश्य को लेकर ज्ञान और गेय को लेकर व्यवहार में प्रमत्ता का परिचय ना दें तादात्म्य पत्ति ना हो तो बहुत ऊंचे हो गए ना कितनी ऊंची सिद्धि मिल गई होता क्या है शाम के प्रवचन में हमने एक दिन कहा था कि हमारे लिए कठिनाई क्या है जो हम हैं हम तक हमारी पहुंच हो जाए यही बड़ी समस्या <laughs> हम तक हमारी पहुंच हो जाए यही बड़ी समस्या है योग दर्शन का जो विभूतिपाद है उसका भी साधारण से क्या है हमसे नीचे जितनी घाटियां हैं आत्मा वाच्यार्थ में ना वाच्यार्थ में तो हम दृष्टा हैं प्रमाता हैं ज्ञाता हैं सचमुच में हमसे निचनी जितनी दृष्ट चीज़ें हैं उनमें भी मनोनिवेश करने पर इसका नाम है धारणा ध्यान समाधि जब एक कालावच्छेदन एक बिंदु पर संवेद हो, तब उसका नाम क्या है उसी का नाम धारण उसी का नाम उसी उसी को आए आधार पर क्या होता सिद्धियाँ मिलती हैं धारणा ज्ञान समाधि तीनों एक बिंदु पर तब जाके होगी सिद्धियाँ तो अब पृथ्वी में जितनी सिद्धि है उसको भी हम ले पाते क्या जल में जितनी सिद्धि है तेज में वायु में आकाश में और आत्मा के लिए कहा गया सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा प्नोच निबोध में गीता का हरमो अध्याय सबसे ऊंची सिद्धि है आत्म सिद्धि ब्रह्म सिद्धि वो स्वतः सिद्ध है स्वतः सिद्ध की सिद्धि जीवन का लक्ष्य है लेकिन हमसे जो अवर वस्तुएं हैं उनमें भी बहुत दिव्यता है अभी तो स्थिति यह है जीवन में उन उन वस्तुओं में जो दिव्यता है धारणा उनके धारणा के द्वारा जो जो सिद्धियाँ उपलब्धियाँ हमको मिल सकती हैं उनसे हम विहीन हैं अब उदाहरण ले लीजिए हमारी रची पची स्थिति है तो आम में वस्त्र में भोजन में अरे भोजन के लिए जीवन है या जीवन के लिए भोजन साधकों को ये विचार करना चाहिए कितनी भूख लग इतने अन्न की क्षमता है पहचान इतना अन्न खाल, खा लो कोई आपत्ति नहीं अन्न का चिंतन मत करो फिर फिर कब भोजन बनेगा कब मिलेगा क्या क्या बनेगा हो गया ना, भोजन के लिए जीवन हो गया न वो किसी को कम लगती है किसी को ज़्यादा लगती है पाचन शक्ति किसी की कम है किसी की ज़्यादा है लेकिन भोजन के लिए जीवन जीवन के लिए भोजन है ना उल्टी बुद्धि हो जाती तो जितनी स्थूल वस्तु हैं उसमें जाके रच पच गए स्त्री की आकृति पुरुष की आकृति हीरे चांदी सोने की आकृति दुर्दशा हो गई इसलिए जहाँ जाकर केनेशितम प्रेषितम पतती मना मन के द्वार से हम हमसे चेतित मन कहाँ जाके अटक गया विचार करना चाहिए तो क्या करें एक एक से कर्षित करें बाह्य प्रपंच से अन्नमय कोष अन्नमय से प्राणमय कोष प्राणमय से मनोमय कोष मनोमय से विज्ञानमय कोष विज्ञानमय से फलात्मक आनंदमय कोष प्रियमोद प्रमोद फलात्मक आनंदमय कोष से प्रत्यक्ष बीजात्मक आनंदमय कोष सुसुप्ति में सुलभ फिर अंत में वो सायंकाल के प्रवचन का विषय है तो फिर चर्रमा चारमा, चारमा माने ब्रह्मपुक्षम प्रतिष्ठा ब्रह्म ब्रह्मपुक्षम प्रतिष्ठा ब्रह्म, ब्रह्म उसकी जो प्रतिष्ठा है बीजात्मक आनंद मय को उसकी भी प्रतिष्ठा है ब्रह्म उसी को प्रत्यत्मा कहते हैं तो सबसे बड़ी कठिनाई क्या हुई हमारा जो तात्विक स्वरूप है वेदांत के अनुसार उस तक पहुँचना ही हमारे लिए सबसे दुर्गम है बहुत अच्छा कहते हैं हम लोग पहले बचपन में गाते थे विद्यार्थी जीवन में समझो मुझे वहाँ ही मन हो जहाँ हमारा समझो मुझे वहाँ ही मन हो जहाँ हमारा बहुत बढ़िया है ना अर्थात मन में तादात्म्य के कारण जहाँ हमारा मन है वहीं हम हैं आनंदमय माता जी ने एक वाक्य तैयार कर रखा था उसी के बल पर एक से एक विद्वान बुद्ध हो जाते थे मुस्कुरा के एक वाक्य कह देती थी एक ही अस्त्र से पूरे भारत को जीत लिया श्री गोपीनाथ कविराज इनके रिश्तेदार हैं भट्टाचार्य भाई श्री गोपीनाथ कंबरा इनके रिश्तेदार कल कह रहे श्री गोपीनाथ कंिराजी है सब धराशाही हो गए उनके सामने मुस्कुरा के बोल दिया मौनम चाहिबाश में गुहिया नाम अब बोले तो बिल्कुल एक वक्त क्या पिताजी छोटी आयु का कोई है तो बेटा जी भैया जी बराबर का आप जहाँ हैं वहाँ से ऐसे ही दिखता अब वो सोचता था कि सिद्ध हैं माँ तो हमारी स्थिति जान ली उन्होंने दिव्य दृष्टि के द्वारा बस धराशाई हो गया एक ही वाक्य में विश्व पर विजय प्राप्त कर लीजिए हजार वाक्य के अनुसंधान की क्या आवश्यकता है भैया जी बेटा जी बाप जी पिताजी बाप जी कहते हैं राजस्थानी पिताजी आप जहाँ हैं वहाँ से महामहोपाध्याय जी आप जहाँ हैं वहाँ से ऐसे दिखता हमारी स्थिति जांच ली जरूरी है जीवन मुक्ता है जीवन मुक्ता नहीं भगवती के अवतार हैं हरिबाजी महाराज ने कह दिया कि माँ तो जीवन मुक्ता है पूजपा जी ने बताया सभा में उनके शिष्यों मारने दौरे भगवती के अवतार को जीवन मुक्त जीवन मुक्त गाली है बद्ध होता है भूतपूर्व बद्ध का नाम है न मुक्त नित्य मुक्त पराचिती स्वरूपा भगवती के अवतार को आपने जीवन मुक्त कह दिया अब उनके लेने देने पर गए प्रशंसा बन गई निंदा दंडवध करके क्षमा मांगना पड़ा तो उसमें तात्पर्य नहीं तात्पर्य यह है कि समझो मुझे वहाँ ही मन हो जहाँ हमारा हमारा मन कहाँ रमा है हमको निकालना है जैसे कहते हैं न बाल्टी गिर गई नीचे कुएं में प्रक्रिया से उस बाल्टी को फिर या बंसी पाथने वाले यों फेंक देते हैं फिर उसको यों निकालते हैं इसी प्रकार से पतंग वाले ऊपर ले जाते हैं फिर धीरे धीरे जब खेल समाप्त करना होता नीचे ले आते हैं। ऐसे नीचे कोई चीज़ फेंक दी हाथ में रस्सी पकड़े रहे या नीचे फेंक दी फिर उसको धीरे धीरे अपने पास ले आए इसी प्रकार से विचार ये करना एकांत में बैठ साधना की चीज़ इसमें दूसरा कोई प्रमाण नहीं पुजपाद कहते थे वो साधक मर जाता है चेले और चेली की दी हुई प्रशंसा या उनके दिए हुए प्रमाण पत्र के आधार पर अपने को मानता ब्रह्मा है गुरु विष्णु गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर उनका कल्याण तो हो जाएगा हमारा कल्याण होगा हम ब्रह्मा हो गए विष्णु हो गए महेश हो गए हमको हम, हम कहाँ हैं वो हमको देखना है ना पूजीपात कहते हैं तो चेली ने तुमको यह प्रमाण पत्र दिया है कि सिद्ध हैं या चेले ने इसलिए पतन वहाँ होता है अपने से बौद्धिक स्तर में जो न्यून है जब उन्हीं के बीच में रहने की भावना हो समाज के लिए पतन हो गया क्योंकि तो वो आपको पूजेंगे उनकी प्र प्रज्ञाशक्ति से आपकी प्रज्ञाशक्ति ऊँची है या उनकी प्राण शक्ति से आप बलवान हैं आपकी प्राण शक्ति ऊंची है लेकिन जब गुरुओं गुरु ग्रंथ गोविंद के पास बैठने मन को ले जाने में संकोच हो समझना चाहिए हम तो मर गए जीवित सब समान हो गए इसीलिए पहले कहा कि आसम से मत डोल रहे मतलब मैं दृष्टाही हूँ दर्शन और दृश्य नहीं प्रमाता हूँ प्रमाण और प्रमेय नहीं इसी प्रकार ध्याता हूँ ध्यान और ध्यान है तो क्या हो गया अधोभाग मध्य भाग मर्दिवाग से ऊपर तो हमारी स्थिति है यह प्राप्त विवेक है अब विमल विवेक क्या है एक होता विवेक होता एक विमल विवेक उस प्रमाता से भी ऊपर उठना त्रिप्टी जिसके बल पर अस्तित्व उपयोगिता से युक्त है वो हमारा तात्विक स्वरूप है तो जिसकी प्रमाता प्रमाण प्रमेय के रूप में अभिव्यक्ति हो रही है वो पराचिति अखंड विज्ञान ही वास्तव में क्या है अद्वैय विज्ञान है यह द्वय सद्वय सद्वय माने ऊपर दृष्टा नीचे दृश्य ऊपर ज्ञाता नीचे ज्ञेय बीच में है ज्ञान आश्रय के रूप में ज्ञाता विषय के रूप में ज्ञान ज्ञेय तो आश्रय विषय निरपेक्ष जो ज्ञान है वह तत्व है उसी का नाम परमात्मा है उपद्रष्टा उपद्रष्टाता महेश्वर परमात्मे परा भी कह दिया या नहीं पुरुष पुरुषा परा वही पुरुषोत्तम हो गया पुरुषोत्तम क्यों परमात्मा का तेरहवें अध्याय में पंद्रहवें अध्याय में, में, अध्या में परमात्मे त्योदाह इस प्रकार से एक प्रक्रिया हुई परमात्मा को लेकर इतना भाव व्यक्त किया अब जो कल छोड़ा तो कल भी प्रश्न है परसों भी कल, कल समापन है कल, कल, तक। कल तक है तो फिर वो दो श्लोक जो रह गए हैं उसका भी नहीं तो इस साल टंगना नहीं इस साल पूरा होना चाहिए प्रश्न कल समापन है यहाँ ठीक और वहाँ आ जा चलो ठीक ही कह दिया अब यह है नीलकंठ जी ने एक दृष्टिकोण दिया पुरुष किसको कहते हैं जिसके उपाधि है। उपाधि के अनुरूप उपहित की संज्ञा क्षर है अच्छा लिखा अप्रिय मित स्वियम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूता या बा, महाबाहो महााहदम धार्यते जगत गीता का सातमाध्याय आनंद गिरी जी ने कहा जीव को भी प्रकृति कह दिया ये क्या बवाल है परा प्रकृति अपरा प्रकृति अष्टा है परा प्रकृति परा प्रकृति को क्या कह दिया मैंने जीव को परा प्रकृति कह दिया प्रकृति क्यों प्रकृति में तादात्म्य पत्ति के कारण यहाँ क्षर क्यों कहा क्षर में तादात्म्य के कारण तादात्म्य के कारण मतलब अवच्छेदक जो होता है या उपाधि जो होती है उपाधि उन्नत वस्तु का नाम है विशेषण घटिया वस्तु कार्य में अन्वित हो तब विशेषण हो जाता है नील कमल कमल में विशेष में अनुगति है ना नील की तो विशेषण क्या करेगा व्यावर्तक होगा किसका व्यावर्तन करेगा श्वेत पीत रक्त आदि कमल का सजातीय जो है अन्य उनका व्यावर्तन कर देगा विशेषण बहुत अच्छा है एक निम्बार संप्रदाय की केशव कश्मीरी जी गीता पर टीका है केशव केशव कश्मीरी जी तो ये विशिष्टा द्वैतवादी जो होते हैं विशेषण और विशिष्ट परमात्मा हो गए अब तो प्रश्न उठता है कि व्यावर्तक किसके होंगे विशेषण उन्होंने उठाया तेरहवें अध्याय के दूसरे श्लोक में विशेषण व्यावर्तक किसके होंगे परमात्मा के अतिरिक्त जो कुछ हुए अक्षर अक्षर अचित चित सब तो विशेषण बन गए विशेषण से कुछ अतिरिक्त होगा विशिष्ट से अतिरिक्त का विशिष्ट से अतिरिक्त का विशेषण व्यावर्तन करेगा ना तो सारा तो प्रपंच विशेषण कोटि में आ गया तो व्यावर्त कौन रह जाएगा ये उन्होंने कटाक्ष किया मनोरंजन के सब कश्मीरी जी के निम्बार्थ संप्रदाय के अनुसार जो टीका है उसमें तो यहाँ एक प्रश्न उठता है कि जीव को प्रकृति क्यों कह दिया तो आनंद गिरि जी ने कहा प्रकृति में तादात्म्यपन्न रहता है देहेन्द्रीय प्राणांत्यकरण को अभिव्यक्त करने वाली जो सामग्री है और ये इससे अभिव्यक्त जो पदार्थ है उसमें तादात्म्य के कारण इसी प्रकार यहाँ पर क्षर क्यों कह दिया देहेंद्रीय प्राणांत्यकरण जो क्षर है उसमें तादात्म्य के कारण इसमें भी दो अर्थ भगवान शंकराचार्य जी का अनुगमन करते हुए मधुसूदन सरस्वती जी ने क्षरा सर्वाणी भूतानी सर्वभूत माने कार्य प्रपंच श्रीधरा स्वामी ये जो हमारे नीलकंठ जी हैं वो प्राणी को लेते हैं प्राणी को लेते हैं तो देहेन्द्रीय प्राणांतःकरण रूप जो उपाधि है उसमें तादात्म्यपन्न जो जीव है उसको क्षर पुरुष कहते हैं तो व्यष्टि देहेन्द्रीय प्राणांतकरण पूरे समष्टि को नहीं लेकर व्यष्टि को लेकर वो बातचीत करते हैं समष्टि में ले लें स्थूला प्रपंच तो वैश्वानर हिरण्य की सिद्धि हो जाएगी स्थूला प्रपंच सूक्ष्म प्रपंच लें कार्य प्रपंच तो विश्व वैश्वानर की सिद्धि होगी अंतर इतना है एक बहुत अच्छा भाव दिया नीलकंठ जी ने कार्य का क्षय हो जाने पर कार्योपाधिक जीव का क्षय हो जाता है जिसका अर्थ क्या उसकी उपाधि का क्षय हो जाएगा कर्म का कर्म का क्षय हो जाने पर उपाधि का क्षय होता है कर्म के विस्तृत होने पर उपाधि में विस्तार होता है कर्म का संकोच होने पर उपाधि का संकोच होता है और कर्म के क्षय हो जाने पर क्षीण हो जाने पर उपाधि का क्षय हो जाता है जिसकी उपाधि क्षयु है ग्रस्त है कादाचित कह उस पुरुष का नाम भी क्षर है उसमें उन्होंने उदाहरण तीन दिया स्वप्न प्रलय और कैबल्य समाधि का नाम ना लेकर स्वप्न प्रलय और कैबल्य मोक्ष का नाम ले लिया समाधि का पृथक नाम ना लेकर मोक्ष का नाम ले लिया अब थोड़ा इस पर विचार करें कामना में जितना संकोच होगा कर्म में उतना संकोच होगा या नहीं वहाँ नीलकंठ जी ने केवल कर्म को ले चर्चा की तो उसकी व्याख्या यूँ होगी कामना में जितना संकोच होगा उतने कर्म में संकोच होगा कामना भी शांत हो जाएगी तो कर्म भी शांत हो जाएगा कामना और कर्म के शांत हो जाने पर क्या होगा जीव की उपाधि भी शांत हो जाएगी इसलिए जीव क्षरोपाधिक है हम जीवा सुन रहे ना कामना कर्म में शिथिलता कब संभव है तमोगुण के कारण या विशुद्ध सत्वगुण के कारण स्वभाव सिद्ध जो कामना और कर्म में संकोच होगा वो तम्वगुण के कारण वो निसर्ग सिद्ध है हो ही अब आलस्य हुआ तो कामना कितनी रहेगी सोने की कामना भले ही हो जाए काम करने की कामना निद्रा आलस प्रमाद ये सब तमोगुण गुण हैं तमवो जब आरूर हो जाता है तो शीत प्रज्ञ बन ही जाते क्या श्रीमद्भागवत में कहा गया दो ही चिंता से मुक्त हैं या तो जड़ बाल गोपाल या गुणातीत बीच वाले तो के चक्कर में तो दो प्रकार के बाबा लोग होते हैं बुरा मत मानो बहुतों से पाला पड़ा है साल में होते घोर तमोगुणी घोर तमोगुणी आलसी प्रमादी चले लोग समझते हैं जीवन मुक्त हैं तो क्योंकि कामना भी नहीं कर्म भी नहीं हो गया ना जीवन मुक्त का लक्षण अब अज्ञान की बात छोड़ दीजिए वो तो बहुत सूक्ष्म चीज है कामना नहीं कर्म नहीं तो, तो तमोगुण के कारण या विशुद्ध सत्गुण के कारण अपने जीवन में विचारना चाहिए बिल्कुल शांत रहते हैं महात्मा जी गुरु जी हमारे बिल्कुल शांत रहते हैं अरे शांत रहते हैं कब तमोगुण के कारण शांत रहते हैं या विश्व साधु के कारण वो चीज है लेकिन है या नहीं प्रकृति प्रदत्त जो हमारे जीवन में कामना और कर्म का संकोच है तमोगुण के दिन प्रकृति पर ही निर्भर रहेंगे अपने से विवेक का आलम्बन नहीं लेंगे प्रकृति हमको पागल नहीं होने देगी निद्रा आलस प्रमाण देगी उसके बल पर हम कामना और कर्म के संकोच से हो जाएंगे और बिल्कुल बेखट के भैंस के समान शरीर भी हो जाएगा क्योंकि कामना नहीं कर्म नहीं तो चिंता नहीं ना तो चिंता नहीं न राष्ट्र की चेतना अपना ग्रंथ पढ़ने की कुछ चिंता ही नहीं है बिल्कुल निश्चिंत हो गए तो निर्ग्रंथ पहले हो गए ना ग्रंथ का तात्पर्य डेंगम किए बिना जब निर्ग्रंथ हो गए उन निर्ग्रंथों को नमस्कार चिजटक ग्रंथी के भेदन में प्रयुक्त और हैं ग्रंथ तो चिजटक ग्रंथ बनी हुई है ग्रंथी भेदन के जो गुरु और गोविंद तो ग्रंथ तीनों से भी दूर हैं और अब कह रहे हैं कि हम निर्ग्रंथ हैं हम पढ़ते नहीं हमको पढ़ने की क्या जरूरत है अरे पढ़ने की क्या जरूरत ऐसे काम चलेगा पत्थर जीवन मुक्त हो जाएगा हम कितने भी समाधि का अभिनय करें या सचमुच में समाधि भी लगा लें जितनी घन समाधि वृक्षों की है उससे भी घन समाधि पत्थर की है उतनी समाधि तो हमारी नहीं हो सकती है बात तो ठीक है ना इसीलिए अंधेरे में अज्ञान को पालना अपने को धोखा देना है तो क्या कहा गया बहुत अच्छा उदाहरण दिया नीलकर्ण जी ने सुसुप्ति प्रलय की बात छोड़ दीजिए केवल की बात छोड़ दीजिए सबका तो सबका प्रवेश उसमें नहीं या सुसुप्ति में तो सबका प्रवेश है प्रलय का स्मरण नहीं है केवल का अनुमान ही है ऐसा होता होगा सुसुप्ति का तो अनुभव है ना स्मरण भी है तो सार क्या निकला कामना शिथिल होगी जितनी उतने कर्म शिथिल होगा किंचित कामना और कर्म के शैथिल्य से मनोराज्य की प्राप्ति होगी शरीर में तादात्म्य होकर कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रीय सक्रिय न हो मन में तादात्म्य होकर सक्रिय हो जाए तो मनोराज ये ज्ञानेन्द्रियाँ भी हों कर्मेंद्रियाँ भी हों वो गोलक से तादात्म्य पत्ति को छोड़ दें अभिव्यंजक संस्थान से तादात्म्य पत्ति को छोड़ दें मन में तादात्म्य पत्ति हो जाए मन के उन्मुख हो जाएँ कर्मेंद्रियाँ ज्ञानेन्द्रियाँ तब क्या कहेंगे मनो अब सो ही तो स्वप्नावस्था में तब आती है जब कामना और कर्म का संकोच होता है कामना और कर्म का संकोच होगा तब स्वप्न किंचित संकोच होगा तो मनोराज हो और उससे भी कुछ अधिक संकोच होगा तो स्वप्न क्योंकि तो कर्म कर्मेंद्रियाँ सो जाएंगे ज्ञान ज्ञानेन्द्रियाँ सो जाएंगे, मन भी अर्धनिर्दृत हो जाएगा वासना की प्रगल्भता से करण कोटि में मन नहीं रहेगा भगवान शंकराचार्य जी इस पर बहुत बल देते हैं छांदोक सूची के आठवें अध्याय में ब्रह्मसूत्र के भाष्य में उधर जाना मन कठिन है सधि स्वप्नोभूतवा सधि स्वप्नोभूतवा का अर्थ क्या है बुद्धि माने अंतकरण सधि अंतकरण जब करण के रूप में बुद्धि जब करण के रूप में मन बुद्धि चित्त अहंकार जब करण के रूप में न रह जाए तो वासना की प्रगल्भता से कार्य के रूप में परिणत हो जाए या कार्य करण दोनों रूपों में परिणत हो जाए केवल कार्य से पृथक करण हो कर ही शेष न रहे तब स्वप्न होता है कारण निरपेक्ष बहुत ऊंची बात है भाष्यकार भगवान की इस पंक्ति को समझना ही बहुत कठिन है कठिन है सद स्वप्न भूतवा ये ब्रह्मसूत्र भाष्य में इसकी व्याख्या की गई छंदो श्रुति के आठवें अध्याय के भाष्य में तो अभी उसकी चर्चा नहीं करेंगे नहीं तो एक सत्र और लग जाएगा इसी वर्ष तो हमने क्या संकेत किया किंचित कामना और कर्म शिथिलता आने पर मनोराज कुछ और शिथिलता आ जाने पर स्वप्न स्वप्न में न कर्मेंद्रियाँ रहेंगे न ज्ञानेन्द्रियाँ सो जाएंगे अंतकरण जो बचेगा वो ग्राही ग्राहक भाव के रूप में परिणत हो जाएगा केवल ग्राहक होकर शेष नहीं रहेगा ग्राह्य भी वही बन जाएगा लेकिन कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रियों के बिना ही तो सुसुप्ति में वंता कर्म विशो गया तो कामना और कर्म का बीज तो शेष रह गया, या न कामना है न कर्म है बहुत ऊंची बात है तो जीव की उपाधि भी क्या हो गई क्षीण हो गई कर्म के क्षीण होने से क्षीण का कार्य यहाँ पर क्या है बीज रूप में अवशिष्ट रहने से शुभाशुभ फल देने की क्षमता न रखने से या शुभाशुभ कर्मों में प्रवृत्त कराने वाले संस्कार का उद्बुद्ध न होने से यही क्षय है तो गाढ़ी नींद में क्या होता है कर्म का क्षय हो जाता है कामना का भी क्षय हुआ या नहीं कामना का कक्षय होगा तो कर्म का कक्षय कर्म का कक्षय होगा तो कामना का क्षय एक दूसरे के पूरक हैं कर्म और कामना का कक्षय हो गया तो उपाधि का अक्षय इसीलिए कार्योपाधि रम जीवा कर्म के अक्षय से जिसकी उपाधि का क्षय होता है वो है जीव तो हमारी उपाधि क्षय क्यों है क्योंकि हमको जो देहेन्द्रीय प्राणातःकरण की प्राप्ति हुई है उसमें कर्म और कामना निमित्त है कर्म और कामना निमित्त है तो हमारी उपाधि क्षयष्णु है भगवान की उपाधि अक्षर अक्षर माने माया क्योंकि भगवान जो हैं अकर्मा है, मन भी नहीं अमना है अकर्मा है शुभाशुभ कर्म तो जीव तक सीमित है ना, तो कर्म निमित्त तक तो उनकी उपाधि का अक्षय नहीं हो सकता उनकी उपाधि का कक्षय करना हो हम अपने कल्याण के लिए कहते हैं उनकी उपाधि का कक्षय करना हो तो ज्ञान सही हो सकता बाध वो तो अक्षर अच्छा है ना, बाध करेंगे ना बाधात्मक क्षय उसके लिए ज्ञान लगावें ज्ञान का कक्षय नहीं ज्ञान उद्दीप्त हो और कामना कर्म का क्षय होगा तो सुसुप्ति हो जाएगी सुसुप्ति की प्राप्ति हो जाएगी इससे मांडू के कार्य का की ओर मांडू उपनिषद की ओर कि सुषुप्ति में अंतर्यामित्व को प्राप्त होता है जीव और क्या हो जाता है सर्वज्ञत्व को प्राप्त होता है जीव तो भगवान वासुकार ने थोड़ा संकेत कर दिया समष्टि में तादात्म्य पत्ति हो या न हो अहमिति हो या न हो तादात्म अहमिति स्वप्न तक है तादात्म्य पत्ति सुसुप्ति में भी है सुसुप्ति के अभिमानी का नाम जीव है वाक्य कमजोर है वहाँ तो अभिमान होते ही नहीं नींद टूट जाने पर हम अभिमान कर लेते हैं इतने समय तक हम सोए सुसुप्ति में तो तादात्म्य पत्ति होती है अहमिति नहीं होती अहमित प्रसुप्ते एक विचित्र बात है तादात्म्य प्रति उच्च ऊंची भूमिका है अहमति नीची भूमिका है अहम की स्फूर्ति जागृत स्वप्न तक है सुसुप्ति में तादात्म्य प्रति तो है सुख के साथ अज्ञान के साथ जीव की तादात्म्य प्रति तो है अहमिति नहीं है अहमी चब प्रसुप्ते थोड़ा विचार करने की चीज़ इसलिए जो मोटी भाषा में कह देते सुसुप्ति के अभिमानी का नाम है प्राग्ञ प्राय यही डा होता है वो समझते नहीं कि ये क्या है भविष्य गति इतने समय तक मैं सोया सुखम हम अस्वापसम न किंचित अवेदिशम मा मप्यहम मा अहम का उदय कब हुआ है उस समय थोड़े था हम हम तो समय शांत था इसीलिए यहाँ पर का तादात्म्यापत्ति तो बनी रहती है तो क्या हुआ शंकराचार्य ने संकेत किया समष्टि में तादात्म्य पत्ति एक चीज़ अब व्यस्टि की विस्मृति या व्यस्टि से अतीत स्थिति अलग चीज है तो व्यष्टि से अतीत तो हम हो ही जाते हैं न सुसुप्ति में अहम पर्यंत तो व्यस्ति है अहम जब शांत हो गया तो व्यस्टि से अतीत हम से हो ही गए व्यस्टि से अतीत हो गए तो फल बल कल्प अंधकार की भूमि से अतीत हो गए तो प्रकाश भूमि के बिना अंधकार की भूमि से अतीत कैसे हो सकते हैं इसलिए कल्प ईश्वर कल्प हो जाता है जीव तो तुलसीदास जी ने अच्छा कहाँ चित्रण किया वाली दोहाली मांडव उपनिषद का तीन बट्टा चार साराम एक दोहे में खींचा जीव शिव सम सुख शयन सुख शयन स्वप्न में लक्षण नहीं जा सकता सुख शयन विशेषण दे दिया जीव शिव नहीं शिव नहीं शिव वो तो भ्रस्प चलता है उधर दंड से चलता है शिव सम शिव सिर्फ नहीं होता है क्योंकि अज्ञान बचा रहता है जीव शिव समयन सपने कछु कर तूति जागे दीन मलिन पुनि प्रबल विषाद विभूति विभूति माने बैंक बैलेंस सबका बैंक बैलेंस हम लोगों को मालूम जागने पर तत्वज्ञों को छोड़ के प्रबल विषाद अवमानी हो या कोई भी हो मजदूर हो या अब्बानी हो या प्रभु मुसलमान बहुत बड़े धनी प्रभु हो सबके जो अज्ञ पुरुष हैं उनकी बे, उनके बैंक बैलेंस विभूतिका अर्थ क्या है प्रबल विषाद तुलसीदास जी ने पोर्ट पट्टी खोल दी प्रबल विषाद विभूति जागृत में हमारे साथ दरोहर विभूति के रूप में क्या चीज़ है प्रबल विषाद जीव शिव सुख शयन सपने कछु कर बाहिया भयंतर प्रचार प्रसार से युक्त जीवत नहीं है कि अंतस अंतस्फुरन युक्त है और जगने पर पूछो मत जागे दीन मलिन पुनि दीनता मलिनता की पराकाष्ठा है और धरोहर के नाम पर प्रबल विषाद ही शेष है उस विषाद के शमन करने के लिए यह पुरुषोत्तम योग है चलो भाई